जिज्ञासा भगवत आराधना के लिए कौन सा प्रतीक माध्यम अपनाना उत्तम है समाधान इसका निर्णय साधक की योग्यता पर निर्भर करता है जो जिस कक्षा की योग्यता रखता है वही कक्षा उसके लिए श्रेष्ठ है वहाँ से आगे बढ़ जाएगा तो स्वतः दूसरी कक्षा में प्रवेश पालेगा जैसे शास्त्र में कहा गया है अग्निर्देवो द्विजातीनाम मुनीनाम हृदयदैवतम प्रतिमा स्वल्प नाम सर्वत्र समदर्श नाम अग्निदेवो द्विजाति नाम पहले द्विजातियों ब्राह्मण छत्री और वैश्य में विवाह के समय घर में अग्नि अग्निस्थापन होता था वे लोग अग्नि में ही देवताओं का पूजन किया करते थे इंद्र विष्णु या अन्य किसी भी देवता के लिए आहुति प्रदान करनी होती थी तो वे लोग अग्नि के माध्यम से ही करते थे इस प्रकार अग्नि के माध्यम से देवताओं की उपासना की जाती थी जब व्यक्ति धीरे धीरे बाह्य कर्मों से उपराम हो जाता था अंतर अंतर्मुखता और ध्यान की योग्यता आ जाती थी तो फिर वह देवता का ध्यान हृदय में ही करता था मुनिनाम हृदयदेवतम हिर्द हृदय में ही ऐसे व्यक्ति की देवोपासना होती थी अब तो घरों से अग्नि ही गायब हो गई माचिस का युग आ गया है किसी के घर में स्थापित अग्नि है ही नहीं तो फिर अग्नि में पूजन कैसे करेगा आज व्यक्ति को अंतर्मुखी होने के लिए न समय है और न ही उसमें योग्यता है एक क्षण के लिए भी मन अंतर्मुख नहीं होता है फिर हृदय में ध्यान कैसे करेगा भगवान की आज्ञा है मातृदेवोभव पितृदेवो भव आचार्य देवोभव अतिथि देवो भव पर आज व्यक्ति को माता में भी दोष दिखाई देता है तो पिता में भी और गुरु के विषय में सोचता है आ रहे हैं तो कुछ जरूर मांगेंगे और अतिथि को तो डाकू ही समझने लगा है भगवान ने सोचा कि जीव का कल्याण करने के लिए तो हमने अवतार लेकर सब व्यवहार करके भी दिखा दिया तब भी यह नहीं सुधरता फिर इसके कल्याण का क्या उपाय है कुछ विचार करके वे पत्थर की मूर्ति बनकर मंदिर में बैठ गए इससे क्या लाभ हुआ जीव की समस्याओं का तो अंत नहीं है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान जब मंदिर में बैठ गए तो वह उनसे अपनी समस्या बताने मंदिर में आता है आजकल तीर्थों और मंदिरों में जो लोगों की भीड़ बढ़ रही है वह श्रद्धा से नहीं बल्कि उनकी समस्याओं के कारण बढ़ रही है भक्त मंदिर में जाता है भोग लगाता है भगवान तो खाते नहीं प्रसाद उसी को मिलता है उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है उसी से उसका काम हो जाता है व्यक्ति की बुद्धि तो इतनी हीन हो गई है कि माता पिता गुरु और अतिथि किसी को देवता नहीं मानता इसलिए भगवान को पाषाण प्रतिमा बन जाना पड़ा प्रतिमा स्वरूप बुद्धि नाम कमजोर बुद्धि वालों के लिए तो प्रतिमा ही उपासना का माध्यम है अंत में शास्त्र ने कहा सर्वत्र समदर्शी जिसे परमेश्वर तत्व के सिवाय दूसरा कुछ कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है उसकी तो भगवदाराधना हर जगह हर काल में स्वतः ही होती रहती है पर समदर्शी बनना इतना सहज नहीं है इसलिए साधक को अपनी योग्यता के अनुसार ही आराधना के माध्यम का निर्णय करना चाहिए जिज्ञासा मैं एक गृहस्थी में रहने वाली किसान महिला हूँ सुबह से रात तक मेरा सारा समय घर और खेत के कामों में ही बीत जाता है भगवान के भजन के लिए समय ही नहीं मिलता केवल सुबह और रात के समय भगवान को थोड़ा नमस्कार कर लेती हूँ मेरा कल्याण कैसे होगा समाधान देखो सच्चाई और जीवन के लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कोई भी कर्म करते हुए तुम्हारी भावधारा किसे पकड़ती है यह ध्यान में रखना चाहिए यदि वह जगत को पकड़ती है तो तुम्हारे कर्मों का विनियोग जगत के लिए हो जाएगा वह यदि भगवान को पकड़ती है तो तुम्हारे कर्मों का विनियोग भगवत भक्ति में हो जाएगा भक्ति कोई क्रिया को से नहीं होती है भक्ति तो एक भाव है भजनम भक्ति जगत में तो प्रदर्शन की अपेक्षा है क्योंकि जगत के लोग अल्पज्ञ हैं, वे तुम्हारे मन के भाव को नहीं जानते इसलिए जो प्रदर्शन करना नहीं जानता उसे कहते हैं यह व्यावहारिक व्यक्ति नहीं है परंतु भगवान तो सर्वज्ञ हैं वे तुम्हारे मन को तुम्हारे भावों को पूरी तरह जानते हैं उनके सामने प्रदर्शन का कोई तात्पर्य नहीं है तुम्हारी भावधारा बस परमेश्वर से जुड़ी रहे तो जगत कमी कि किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर का स्मरण सतत होता रहेगा प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हें उसकी कृपा का ही अनुभव होगा तुम अपने कर्म को ही भजन समझो और सेवा के समय भगवान के नाम का स्मरण करती रहो लोक में भी कोई स्त्री एक पति को पकड़कर सास ससुर ननन आदि सभी संबंधियों के साथ व्यवहार कर सकती है तो एक परमेश्वर को पकड़कर जगत में व्यवहार क्यों नहीं किया जा सकता ईश्वर संबंध बुद्धि में दृढ़ करके उसके सहारे खेती आदि का सारा व्यवहार किया जा सकता है सुबह उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करो हे भगवान मुझे दिन भर कर्तव्य पालन की शक्ति देना कर्म करते समय आपका चिंतन सदा ही बना रहे विस्मरण न होने देना इस प्रकार प्रार्थना करके अपना दैनिक कार्य करो और रात्रि को सोते वक्त अपने सब कर्मों को उनके चरणों में अर्पित करके अपनी गलतियों के लिए उससे क्षमा मांग लो इस प्रकार का आचरण करने से ऐसा कल्याण हो सकता है जो कोई व्यक्ति बड़ी तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आप जहाँ पर हैं उसी परिस्थिति का ठीक उपयोग करके अपना कल्याण कर सकती हैं